महाभारत आदि पर्व आदिपर्व अष्टपंचाशद तमोध्याय ब्राह्मण कन्या त्याग और विवेकपूर्णवचन तथा कुंती का उन सबके पास जाना वै सम्पावाच तय तोर्वाक्यम निशम्यतु तथो दुख परीतांगी कन्याता वै सम्पायन जी कहते हैं जन्म दुख में डूबे हुए माता पिता का यह अत्यंत शोकपूर्ण वचन सुनकर कन्या के संपूर्ण अंगों में दुख व्याप्त हो गया उसने माता और पिता दोनों से कहा कि किमे भृत दुखारो तो रुता अनाथवत ममापी श्रुएताम वाक्यम श्रुवा चुताम क्षम आप दोनों इस महान अत्यंत दुख से आतुर हो अनाथ की भांति क्यों बार बार रो रहे हैं मेरी भी बात सुनिए और उसे सुनकर जो उचित जान पड़े वह कीजिए धर्मतो तो हम परित्याज्या वयोर्नात्र संशय त्यक्तव्या माम परित्यज त्राज सर्वय कयाम इसमें संदेह नहीं कि एक न एक दिन आप दोनों को धर्मतः मेरा परित्याग करना पड़ेगा जब मैं त्याज्य ही हूँ तब आज ही मुझे त्याग कर मुझे अकेले के द्वारा इस समूचे कुल की रक्षा कर लीजिए तारे चते काले मया संतान की इच्छा इसलिए की जाती है कि यह मुझे संकट से उबारेगी अतः इस समय जो संकट उपस्थित हुआ है उसमें नौका की भांति मेरा उपयोग करके आप लोग शोक सागर से पार हो जाइए यह वा तारे दुर्गातवा प्रेत्य भारत सर्वथा तार्ये पुत्र पुत्र बुध जो पुत्र इस इस्लोक में दुर्गम संकट से पार लगाए अथवा मृत्यु के पश्चात परलोक में उद्धार करे सब प्रकार पिता को तार दे उसे ही विद्वानों ने वास्तव में पुत्र कहा है आक, आकांक्ष वही नित्य पिताम तस्वय वही परित्रासे से रक्ष जीवित पितर लोग मुझसे उत्पन्न होने वाले दोहित्र से अपने उद्धार की सदा अभिलाषा रखते हैं इसलिए मैं स्वयं ही पिता के जीवन की रक्षा करती हुई उन सब का उद्धार करूंगी भ्रता चम मम बालों गते लोक मम मयि अचिरेण काले विनश्येत न संशय यदि आप पर लोकवासी हो गए तो यह मेरा नन्हा सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा इसमें संशय नहीं है ताते पेहही गते स्वर्ग च मनुजे पिंड पितृण व्युछिदेत तत्स विप्रिय पिता स्वर्गवासी हो जाए और मेरा भैया भी नष्ट हो जाए तो पितरों का पिंड ही लुप्त हो जाएगा जो उनके लिए बहुत ही अप्रिय होगा पित्रा त्यक्ता तथा मात्रा भ्रात्रा भ्रात्राचाह असंधयम दुखा दुख तरम प्राप्त अतथोचिता पिता माता और भाई तीनों से परित्यक्त होकर मैं एक दुख से दूसरे महान दुख में पड़कर निश्चय ही मर जाऊंगी। यद्यपि मैं ऐसा दुख भोगने के योग्य नहीं हूँ तथापि आप लोगों के बिना मुझे वह सब भोगना ही पड़ेगा त्वि त्वरोगे निर्मुक्त माता भ्रता चमे शिशु संतान से पिंड प्रतिष्ठस्शय यदि आप मृत्यु के संकट से मुक्त एवं निरोग रहें तो मेरी माता मेरा नन्हा सा भाई संतान परंपरा और पिंड श्राद्ध कर्म ये सब स्थिर रहेंगे इसमें संशय नहीं है आत्मा पुत्र सखा भार्या कृत्म तो दुहिता किल सकृान मोचयात्मान मामच धर्मे नियोजय कहते हैं पुत्र अपना आत्मा है पत्नी मित्र है किंतु पुत्री निश्चय ही संकट है अतः आप इस संकट से अपने को बचा लीजिए और मुझे भी धर्म में लगाइए अनाथा कृपणा बाल यत्र क्वचनम गि भविष्या त्वया था तविहीना कृपणा सदा पिताजी आपके बिना मैं सदा के लिए दीन और असहाय हो जाऊंगी अनाथ और दयनीय समझी जाऊँगी अरक्षित बालिका होने के कारण मुझे जहाँ कहीं भी जाने के लिए विवश होना पड़ेगा अथवा हम कर श्यामें कुलश्यास्य विमोचनम कृत्वा संस्था भविष्य अथवा मैं अपने को मृत्यु के मुख में डालकर इस कुल को संकट से छुड़ाऊंगी या अत्यंत दुष्कर कर्म कर लेने से मेरी मृत्यु सफल हो जाएगी अथवा या स सेसे त्यक्तवाम दिजस तम पीड़िता हम भविष्या तदवेक्षस्व मी दृश्रेष्ठ पिताजी यदि आप मुझे त्याग कर स्वयं राक्षस के पास चले जाएंगे तो मैं बड़े दुख में पड़ जाऊंगी अतः मेरी ओर भी देखिए तदस्मदर्थम धर्मार्थम प्रसवार्थम स सतम आत्मा परिरक्षस्व तम च संत्यज अत हे साधु तिरमणे आप मेरे लिए धर्म के लिए तथा संतान की रक्षा के लिए भी अपनी रक्षा कीजिए और मुझे जिसको एक दिन छोड़ना ही है आज ही त्याग दीजिए अवश्य अवश्यकली तालोतगा परमं दुःखं यद सर्गते चाह परिधावे मही शयिवर्मुक् क्लेदस्मा सब सा बांधवेशमृते वसती लोके भविष्या सुखाता पिताजी जो काम अवश्य करना है उसका निश्चय करने में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए शीघ्र मेरा त्याग करके इस कुल की रक्षा करनी चाहिए हम लोगों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि आपके स्वर्गवासी हो जाने पर हम दूसरों से अन्न की भीख मांगते हुए कुत्तों की तरह इधर उधर दौड़ते फिरें यदि मुझे त्याग कर आप अपने भाई बंधुओं सहित इस क्लेश से मुक्त हो निरोग बने रहे तो मैं अमर लोक में निवास करती हुई बहुत सुखी होऊंगी। इतः प्रधानते पितर चेत नुतम त्वया दत्ते न तो ये न भविष्य हितायी यद्यपि ऐसे दान से देवता और पितर प्रसन्न नहीं होते ऐसा मैंने सुन रखा है तथापि आपके द्वारा देवी जलांजलि से वे प्रसन्न होकर अवश्य हमारा ही साधन करने वाले होंगे व समुवाच एवं बहुविधम तस्या परिदेवित पिता माता तथा चैव चल्यादुस्त्र वह जी कहते हैं जन्मे इस तरह उस कन्या के मुख से नाना प्रकार का विलाप सुनकर पिता माता और वह कन्या तीनों फूट फूट कर रोने लगे ततः प्रुदान सर्वान्न समाथ सुतस्तः उत्फुल्ल नय नो बाल कमलम अभ्यक्त अब्रवीत तब उन सबको रोते देख ब्राह्मण का नन्हा सा बालक उन सब सबकी ओर प्रफुल्ल नेत्रों से देखता हुआ तोतली भाषा में अस्पष्ट एवं मधुर वचन बोला मां पिता रुद्र मातर मा सी ते ब्रवी प्रसिवे कई कम अनुसर प अनु सरपति ततर्मादाय प्रहिष्ट पुनरब्रवीत अनेश्यामी राक्षसम पुहता दिताजी न रो माँ न रो बहन न रो वह हँसता हुआ था प्रत्येक के पास जाता और सत्य यही बात कहता था तदनंतर उसने एक तिनका उठा लिया और अत्यंत हर्ष में भर कर कहा मैं इसी से उस नरभक्षी राक्षस को मार डालूँगा तथा तुखेन परीता समय ताक्यं अव्यक्त हर्ष संभव महां यद्यपि वे सब लोग दुख में डूबे हुए थे तथापि उस बालक की अस्पष्ट टोतली बोली सुनकर उनके हृदय में सहसा अत्यंत प्रसन्नता की लहर दौड़ गई अय काल ज्ञावा कुंती समुप्रितान गता मृत नीवयज्रवीत अब यही अपने को प्रकट करने का अवसर है यह जानकर कुंती देवी उन सबके निकट गई और अपनी अमृतमयी वाणी से उन मृतक तुल्य मानवों को जीवन प्रदान करती हुई सी बोली इति श्री महाभारते आदि पर्वणि बकवध पर्वणी ब्राह्मण कन्या पुत्र वाक्य अष्ट इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत बकवध पर्वण में ब्राह्मण की कन्या और पुत्र के वचन संबंधी एक सौ अध्याय पूरा हुआ